शो no टॉक नए भारत का जन नंबर टू मेरे प्रिय आत्मन रोम के एक चौराहे पर बारह भिखारी लेटे हुए थे एक परदेशी यात्री उस चौराहे से गुजरता था वे बारह भिखारी ही हाथ फैलाकर भीख मांगने लगे उस यात्री ने खड़े होकर कहा कि तुम में जो सबसे ज्यादा अलाल हो उसी को मैं भीख दे सकता हूं उन बारह भिखारियों में से ग्यारह भिखारी दौड़कर उसके सामने खड़े हो गए और प्रत्येक दावा करने लगा कि मुझसे ज्यादा अलाल और कोई भी नहीं है भीख मुझे मिलनी चाहिए लेकिन वो यात्री हंसा और उसने कहा कि तुम ग्यारह ही हार गए बारहवा आदमी अपनी जगह ही लेटा हुआ था और वहीं से पुकार कर रहा था कि मैं अलाल हूं भीख मुझे मिलनी चाहिए वो रुपया जो उसे देना था बारहवें आदमी को दे दिया उसने वही अलाल सबसे ज्यादा था उसने उठने की भी मेहनत नहीं ली थी मैं सोचता हूं यह घटना भारत के भी किसी गांव में घट सकती है बंबई में या दिल्ली में लेकिन एक फर्क पड़ेगा यहां 11 आदमी लेटे रहेंगे और एक आदमी उठेगा और वो यात्री मुश्किल में पड़ जाएगा एक आदमी को तो भीख देनी आसान है 11 आदमियों को भीख देनी बहुत मुश्किल हो जाएगी ये फर्क क्यों पड़ेगा ये फर्क इसलिए पड़ेगा कि भारत से ज्यादा अलाल भारत से ज्यादा आलस से भरा हुआ मनुष्य खोजना पृथ्वी पर मुश्किल और इसमें भारत के आदमी का कोई कसूर नहीं और जो लोग भारत के आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी गलती है समझाने वाले लोग बिल्कुल ही गलत हैं इसमें भारत के आदमी की भूल नहीं है इसमें भारत को जीवन को देखने का जो ढंग है उसकी गलती है इस संबंध में थोड़ी बात मैं कहना चाहूंगा हजारों साल से यह दुर्भाग्य है हमारे ऊपर हम में से कोई भी कोई काम नहीं करना चाहता है इस जीवन को सुंदर इस जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कोई भी कोई श्रम नहीं करना चाहता है यह आकस्मिक नहीं है इसके पीछे हमारे जीवन का दर्शन हमारी फिलोसॉफी ऑफ लाइफ हजारों साल से इस देश ने परलोक की चिंता की है इस लोक की नहीं हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि हमें समझा रहे हैं उस लोक को सुंदर बनाने के लिए इस लोक को सुंदर बनाने के लिए नहीं स्वभावता श्रम तो इस लोक में करना पड़ेगा इस पृथ्वी पर इस जीवन में और परलोक है असली लोक इस पृथ्वी को छोड़ना है इस जीवन को छोड़ना है पाना है आकाश में बसा हुआ कोई स्वर्ग तो इस पृथ्वी पर श्रम करना व्यर्थ है ना समझी है जो श्रम करते हैं वे अज्ञानी जो आराम करते हैं वे ज्ञानवान हैं। क्योंकि जिस पृथ्वी को छोड़ ही देना हो उस पृथ्वी को बनाने और सृजन करने की चेष्टा ना समझी ही हो सकती है हमने इस देश में ऐसा समझा हुआ है जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम को समझ लेता है वेटिंग रूम को सुंदर बनाने का कोई सवाल नहीं है आदमी दो घड़ी वहां ठहरता है उसकी गाड़ी आ जाती है चला जाता है उस दो घड़ी में जितना उस वेटिंग रूम को वो और गंदा कर सके जरूर करता है फलों के छिलके वहां डाल सकता है पान थूक सकता है जिस वेटिंग रूम में घड़ी भर के बाद उठ जाना है उस वेटिंग रूम की चिंता करने की जरूरत क्या है और उस वेटिंग रूम के साथ हर यात्री यही व्यवहार करेगा क्योंकि वो वेटिंग रूम किसी का भी घर नहीं है भारत की 3000 वर्षों में एक रेलवे स्टेशन पर बने हुए वेटिंग रूम जैसी हालत हो गई हम पृथ्वी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं हम इस जीवन के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और करना स्वाभाविक मालूम पड़ता है क्योंकि हमें खोजना है कोई स्वर्ग हमें पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की कोई कामना नहीं है हमें कोई स्वर्ग खोजना है जो पृथ्वी से अन्य था है इस गलत दृष्टिकोण ने भारत की सारी ऊर्जा सारी शक्ति को छीन कर दिया और भारत की सारी आकांक्षा भारत की सारी अभीपसा जो इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकती थी वह व्यर्थ हो गई और मरुस्थल में खो गई नहीं भारत के किसी आदमी का कोई भी कसूर नहीं है और अगर कोई समझाता हो कि भारत के आदमी का कसूर है तो उसे कहना कि वो गलत बातें समझाता है भारत की जीवन दृष्टि गलत है भारत के एक एक आदमी का कोई कसूर नहीं जिस पृथ्वी को हमें स्वर्ग बनाना हो उसके लिए हम श्रम करते हैं जिस पृथ्वी को हमें घर बनाना हो उसके लिए हम श्रम करते हैं जिस पृथ्वी पर हमें जीना हो और जीने को एक आनंद बनाना हो उस पृथ्वी के लिए हम श्रम करते हैं जिस पृथ्वी को छोड़ देना हो और एक ही हमारे मन की प्रार्थना है हजारों साल से कि भगवान हमें आवागमन से कैसे छुटकारा मिल जाए हम बड़े दुखी हैं कि हमें पृथ्वी पर भेजा गया है हम बहुत निंदित हैं कि हम पृथ्वी पर हैं पृथ्वी पर वे लोग हैं जो पाप करते हैं हमारा सोचना ऐसा है पृथ्वी पर वे लोग जन्म लेते हैं जो पाप करते हैं जो पाप नहीं करते उनका जन्म लेना बंद हो जाता है जो देश ऐसी गलत बातें सोचता हो और जीवन में जन्म लेने को पाप समझता हो वो देश अगर जीवन की बाजी हार जाए तो इसमें आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं स्वभाव जब पाप के कारण हम जीवन में हैं तो कर्म करके और पाप करेंगे क्योंकि कर्म तो पाप लाता है और अकर्म मुक्ति लाता है जो जितना कम काम करता है वो उतना ही शीघ्र मुक्त हो सकता है क्योंकि प्रत्येक काम बंधन पैदा करेगा और प्रत्येक काम फलों से बांध देगा इसलिए 3000 वर्ष से भारत अकर्म के कुछ ना करने की बात पर चिंतन कर रहा है और जब हजारों साल तक समझाया जा रहा हो कि कुछ नहीं करना कर्म से मुक्त हो जाना और कर्म से सन्यासी हो जाना ही मोक्ष पाने का और परमात्मा के चरणों को पाने का उपाय है तो अगर पूरे भारत की आत्मा ने ये बात स्वीकार कर ली हो तो जिम्मेवार कौन है नहीं भारत का आम आदमी जुम्मेवार नहीं है भारत के नेता भारत के गुरु भारत के सन्यासी जिम्मेवार हैं भारत की पूरी आत्मा की हत्या का जुम्मा भारत के बड़े लोगों पर है भारत के साधारण आदमी पर नहीं और जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे तब तक भारत की आत्मा का नया जन्म नहीं हो सकता है भारत को अपने सोचने के सारे ढंग बदलने पड़ेंगे तो भारत की नई आत्मा का जन्म हो सकता है उन सोचने में बुनियादी भूल यह है कि अब तक हम स्वर्ग को आकाश में और बादलों में खोजते रहे हैं वो गलत थी बात स्वर्ग बनाना पड़ेगा स्वर्ग खोजना नहीं है स्वर्ग निर्मित करना पड़ेगा कहीं बना बनाया रेडीमेड नहीं है कि आप बैठेंगे बस में सवार होंगे और पहुंच जाएंगे स्वर्ग कहीं भी नहीं है स्वर्ग बन सकता है और नरक भी कहीं नहीं है नरक भी बनाना पड़ता है और हमने काफी नरक बना लिया है अगर मुल्क में चारों तरफ देखें तो अब किसी नरक के संबंध में हमें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस मुल्क से ज्यादा बदतर नरक में आप कहीं भी भेजने का उपाय नहीं हो सकता मैंने सुना है एक आदमी मर गया था उसकी पत्नी एक प्रेतात्मविद के पास गई और उसने कहा कि मैं अपने पति की आत्मा से बात करना चाहती हूं कोई उपाय करवा सकते हैं उस प्रेतात्मविद ने उसकी पति की आत्मा को एक मीडियम के ऊपर एक माध्यम के ऊपर बुलवाया उस पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आप आनंद में तो हैं उसके पति ने कहा मैं बहुत ही आनंद में हूं ऐसा आनंद मैंने कभी भी नहीं देखा था उसकी पत्नी ने कहा तब तो मैं बड़ी खुश हूं मैं बड़ी डरी हुई थी आप आनंद में हैं ये बड़ा अच्छा हुआ स्वर्ग के संबंध में और भी कुछ बताइए उस आदमी ने कहा स्वर्ग मैं नरक में पड़ा हुआ हूं उसकी पत्नी ने कहा नर्क में, में है और कहते हैं कि आनंद में है उस आदमी ने कहा कि नर्क में आके पता चला कि पृथ्वी से बड़ा नर्क और कहीं भी नहीं हो सकता वो आदमी जरूर भारत में रहा होगा आदमी दुनिया के किसी दूसरे कोने में नहीं हो सकता ऐसा हम पहले सुनते थे कि देवता तरसते हैं पृथ्वी पर पैदा होने को जिस पृथ्वी पर से आदमी भी भागने को तरसता है उस पृथ्वी पर देवता पैदा होने को तरसते होंगे या वाय उड़ा दी होगी किसी ने जिस पृथ्वी से आदमी मुक्त हो जाने के लिए तरसता है उस पृथ्वी पर देवता किस लिए पैदा होने को तरसते होंगे अब तो मुझे लगता है कि अगर नरक भी कहीं होगा तो नरक के निवासी भी पृथ्वी पर पैदा होने से बहुत डरते होंगे अब तो पृथ्वी भी नरक के लोगों के लिए अंदमान निकोबार मालूम पड़ती होगी वहां जो बहुत जघन्य अपराधी होते होंगे उनको भेज देते होंगे पृथ्वी पर हमने तो अपनी जमीन को कम से कम निश्चित ही नर्क बना लिया है लेकिन नर्क के भी हम इतने आदि हो गए हैं कि यह भी हमें दिखाई नहीं पड़ता आदमी जिस बात का आदि हो जाए उसे दिखाई पड़ना बंद हो जाता है भारत में सूद्र करोड़ों सूद्र हजारों वर्षों से पशु से भी बदतर जीवन बिता रहे हैं लेकिन उन्हें दिखाई पड़ना बंद हो गया था अगर एक आदमी सुबह से शाम तक पाखाना ही ढोता रहे तो उसे पाखाने से दुर्गंध आनी बंद हो जाती है। हम आदि हो जाते मैंने सुना है एक आदमी एक दूर गांव का एक मछुआ मछलियां बेचने शहर आया था पहली बार शहर आया था मछलियां बेच उसने सोचा कि मैं शहर घूम लू वो गांव के बड़ी बड़ी रास्तों पर गया गांव में सुगंध वालों की भी एक अलग गली थी जहां सुगंध बेचने की दुकानें थीं, परफ्यूम की दुकानें थीं, वो वहां भी गया लेकिन वह आदमी सिर्फ मछलियों की सुगंध के सिवाय और कोई सुगंध नहीं जानता था अगर मछलियों की सुगंध को सुगंध कहा जा सके तो वो एक ही सुगंध जानता था वहां बड़ी बड़ी कीमती सुगंध उड़ रही थी उस रास्ते पर वह बहुत घबराने लगा उसकी सांसें घुटने लगी वो जैसे जैसे भीतर गया वो बेहोश होकर गिर पड़ा सुगंध के दुकानदार भागे हुए आए उन्होंने सोचा कि वह आदमी बेहोश हो गया उनकी तिजोरियों में जो बहुत कीमती सुगंधे थीं जिनको बड़े राजा महाराजा ही खरीद सकते थे उनको वो निकाल के लाए उस आदमी को सुंघाने लगे ताकि वो होश में आ जाए उन बेचारों को क्या पता कि वो सुगंधों के कारण ही बेहोश पड़ा है वह बेहोशी में हाथ पैर तड़फड़ाने लगा सिर पटकने लगा बोल तो सकता नहीं था भीड़ इकट्ठी हो गई उस भीड़ में एक और मछुआ था जो पहले कभी मछुआ रह चुका था उसने कहा दोस्तों तुम उसकी जान ले लो तुम्हारी सुगंध उसको और बेहोश किए दे रही हटो यहां से दूर उस गिरे हुए मछुए की पास में ही टोकरी पड़ी थी टोकरी में गंदे चीथड़े थे जिनमें वो मछलियां बांध के लाया था उस दूसरे मछुए ने उस टोकरी पर थोड़ा पानी छिड़का और उस आदमी के नाक पर रख दी उस आदमी ने गहरी सांस ली आंखें खोली और उसने कहा दिस इज रियल परफ्यूम यह है असली सुगंध आदमी नरक का भी आदि हो सकता है भारत ऐसा ही आदि हो गया अब हमें कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता देखने के लिए भी संवेदनशीलता चाहिए अब हमें कुछ एहसास नहीं होता चारों तरफ जो हो रहा है हम उसे चुपचाप देखे चले जाते हैं और इसे देखे चले जाने के पीछे भी हमारी शिक्षा जुम्मेवार है हमें कहा गया है संसार तो एक माया है एक सपना इस माया को इस सपने को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए ये सब होता रहा है ये सब होता रहेगा ये दुनिया सदा ऐसी रही है इसको अच्छा ना बनाया जा सकता है ना अच्छा किया जा सकता है इसलिए भारत का हृदय एक पत्थर हो गया है भारत का एक एक आदमी संवेदना शून्य हो गया वो देखता रहता है खड़े हुए जो भी हो रहा हो सड़क पर लोग भीख मांग रहे हो वो गुजर जाएगा उनके पास से उसे ख्याल भी नहीं आएगा कि देश में लोग भीख मांगे और उसी देश में मैं जिंदा रहूं ये उचित है हत्याएं होती रहेंगी चोरियां होती रहेंगी बेईमानियां होती रहेंगी और उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कोई काम नहीं करेगा मुल्क में कोई श्रम नहीं करेगा कोई उत्पादन नहीं करेगा सारे लोग चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बैठे रहेंगे अपनी कुर्सियों पर हालांकि हेड चपरासी छोटे चपरासियों को समझाएगा कि काम करना चाहिए हेड चपरासी को ऊपर का सुपरवाइजर समझाएगा कि काम करना चाहिए सुपरवाइजर को ऊपर का अधिकारी समझाएगा कि काम करना चाहिए राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक जिसके भी नीचे जो उपलब्ध हो उसको समझाएगा कि काम करो लेकिन कोई काम नहीं करेगा सबको पता चल गया है कि काम करना चाहिए यह एक सिद्धांत की बात है यह काम की बात नहीं यह समझाना चाहिए लोगों को यह बहुत अच्छी बात है यह समझाने में बहुत अच्छी लगती है समझने वाला भी समझता है कि बेकार है सुनने वाला भी समझता है बेकार है इस जिंदगी में क्या काम की जरूरत है एक सपना है जिंदगी गुजर जाएगी एक माया है एक खेल चल रहा है गुजर जाएगा भगवान की लीला है भगवान सब कर रहा है हमारा काम है कि हम खड़े होकर देखते रहे हजारों साल तक अगर ऐसा समझाया गया हो आदमी को तो स्वभावता आदमी का रस जीवन को बनाने और बदलने का क्षीण हो जाएगा वो रस हमारा क्षीण हो गया है पहली बात हम स्वर्ग कहीं और खोज रहे इसलिए भारत निष्क्रिय हो गया है दूसरी बात इस पृथ्वी को हम सपना और एक झूठ समझ रहे हैं इसलिए हमारा रस खो गया है और तीसरी बात हमें यह समझाया गया है कि कर्म करना बंधन है हमें यह समझाया गया है कि काम करना श्रेष्ठतम आदमी का लक्षण नहीं है हम श्रेष्ठ आदमी उसको कहते हैं जो सब कामधाम छोड़ के जंगल चला जाता है हम उस आदमी के पैर पड़ते हैं जो जिंदगी के सारे काम छोड़ देता है हम उस आदमी को कहते हैं कि यह परम अवस्था को उपलब्ध हुआ जो सब तरह के कामधाम बंद करके बैठा रह जाता है यह हमारा सोचना बड़ा आत्मघाती मालूम पड़ता है अगर इस बात ही हम निष्क्रियता को सम्मान देंगे और निष्क्रियता को सन्यास समझेंगे और निष्क्रियता को साधुता का लक्षण मानेंगे तो फिर कौन आदमी साधु नहीं बनना चाहेगा काम भी करो और असाधु भी हो जाओ तो दफ्तर दफ्तर में सब साधु हो गए हैं सारा देश साधु हो गया है कोई काम नहीं कर रहा सब निष्काम भाव से अपनी अपनी जगह बैठे हुए ठीक भी है क्यों काम किया जाए और फिर हमारी चौथी दृष्टि यह है कि काम करने वाला तो भगवान है हम क्या कर सकते हैं भगवान सब काम चला रहा है तो हम उसके काम में बीच बीच में बाधा क्यों दें सब काम चली रहा है आपके करने से कुछ काम होता है आप दफ्तर में बैठे रहिए कुछ आपके करने से नहीं होता काम तो सब चल ही रहा है आप करिए या न करिए काम चलता रहेगा भगवान सब काम कर रहा है आप कोई करता है आप कोई करने वाले हैं ये अहंकार छोड़ दें कि आप करने वाले हैं करने वाला भगवान है हम तो उसके लीला के हाथ के खिलौने हैं रस्तियां खींचता है हमें नचा देता है हम नाच लेते हैं बात खत्म हो जाती है हमने एक एक व्यक्ति के भीतर कर्म करने की जो भी प्रेरणा हो उसको सब तरह से नष्ट कर दिया है और रह गई फल की बात तो फल कर्म करने से तो कभी मिलता नहीं फल भाग्य से मिलता है पता है आपको प्रमोशन भाग्य से होता है काम करने से होता है कभी दुनिया में सुना है कि किसी आदमी का काम करने से प्रमोशन हुआ कभी सुना है किसी आदमी से कि काम करने से कोई आदमी आगे बढ़ गया हो किसी का बेटा किसी का चाचा आगे बढ़ता वो भाग्य की बातें अब बेटा और चाचा होना कोई हाथ की बात तो है नहीं सारा काम भाग्य से हो रहा है मैंने एक मजाक सुनी है मैंने सुना है कि भरथरी ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया ऐसे भारतीय लोग कभी प्रयोग करते नहीं भरथरी कुछ गड़बड़ा आदमी रहा होगा भारतीय लोग कभी प्रयोग नहीं करते एक्सपेरिमेंट करने की हमें आदत ही नहीं वो सवाल ही नहीं हम क्यों प्रयोग करें हमें तो सारे निष्कर्ष बिना प्रयोग के मिल जाते जैसे स्कूल का बच्चा क्यों जाके इस परीक्षा में अपना गणित करे कापी उल्टा के पीछे देख लेता है जहां उत्तर लिखा उत्तर पहले मिल जाता प्रयोग करने, करने, करने की और विधि करने की और गणित करने की जरूरत क्या है तो भारत को तो सारे निष्कर्ष मिले हुए हैं हमारे पास सब कंक्लूजन से ऋषि की कृपा से हमें सब निष्पत्तियां मिल गई अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं लेकिन भरथरी का दिमाग थोड़ा खराब रहा होगा कुछ खराब दिमाग के लोग अक्सर पैदा हो जाते हैं उसने यह प्रयोग किया कि मैं जानू कि आदमी को जो फल मिलते हैं वो भाग्य से मिलते हैं या कर्म से मिलते हैं पुरुषार्थ से मिलते हैं या प्रारब्ध से तो उसने एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग किया आज तो हम प्रयोग करते नहीं अगर करेंगे तो ऐसे ही वैज्ञानिक प्रयोग करते उसने क्या किया भरथरी ने तीन प्रयोग किए उसने एक आदमी को धूप में खड़ा किया उस आदमी का सिर घुटा हुआ है वो एक सन्यासी है धूप में उसका सिर जलने लगा तकलीफ होने लगी उस आदमी ने कहा मेरी खोपड़ी में बहुत दर्द होता है यहां अब मैं घबरा गया यहां मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं मुझे तकलीफ होती है, मेरे सिर में दर्द होता है भरथरी ने उसे ले जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया वह आदमी खड़ा ही नहीं हुआ था कि वृक्ष से एक फल गिरा और उसकी खोपड़ी भी चोट आ गई भरथरी ने कहा सब भाग्य से होता है अगर सिर में दर्द ही होना है तो धूप में खड़े रहो तो भी दर्द होगा और वृक्ष की छाया में खड़े हो जाओ तो फल गिर पड़ेगा भाग्य भरतरी ने दूसरा प्रयोग किया एक सांप को बंद कर दिया एक पेटी में और बैठ गया बाहर भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सांप पेटी में बंद है और भरतरी देखता है कि देखें उसके भाग से भोजन मिलता कि नहीं एक पागल चूहा उस पेटी में छेद करने लगा उसने पेटी में छेद किया चूहा भीतर चला गया भूखा सांप चूहे को खा गया और जो छेद चूहे ने किया था उससे बाहर भी निकल गया बर्तनीने का तय हो गया कि आदमी बाघ्य से जीता है सांप बंद था चूहा भी पहुंच गया वहां और रास्ता भी बना दिया बाहर निकालने का अब ये बिचारा भरथरी अगर कहे कि ठीक है सब भाग्य से होता है कुछ करने से नहीं होता तो कुछ गलत कहता है कोई भूल तो नहीं करता ऐसे ही उसने कुछ प्रयोग किए और नतीजा निकाल लिया कि सब भाग्य से होता है फिर भरथरी सब छोड़कर चला गया जब सब भाग्य से होता है तो हमें कुछ करना नहीं जो देश ऐसा समझता है कि सब भाग्य से होता है उस देश में फिर कुछ करने का प्रश्न नहीं रह जाता और हम सब भाग्यवादी हैं फल तो भगवान देता है और फल बदा है तो मिलेगा तो फिर कर्म करने का क्या सवाल है हमने कर्म को और फल को तोड़ लिया होशियारी से फल बिना कर्म के भी मिल सकता है ये बात धीरे दीर धीरे संस्कारित हो गई दिमाग कंडीशन हो गया और सारे मुल्क के मन में ये बात पैदा हो गई कि सब भाग्य से होता है सब भाग्य से होता है ये वृत्ति इतनी गहरी बैठ गई है कि कोई भी अब कुछ करना नहीं चाहता है 1000 साल हम गुलाम थे हमने कुछ भी नहीं किया हम कुछ भी ना करते अगर मैकाले ने भूल से हिंदुस्तान को अंग्रेजी शिक्षा न दी होती तो हम कुछ भी न करते लोग समझते हैं कि मैकाले ने भारत को गुलाम रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा दी लेकिन अगर मैकाले कहीं भी होगा दुनिया में तो वो जानता होगा कि उसी ने भूल की अंग्रेजों के साथ 200 साल संपर्क में रहने के बाद हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि करने से भी कुछ हो सकता है जो लोग भारत की आजादी की लड़ाई लड़े वे वे लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा में ठीक से दीक्षित हो गए भारत का मन तो गुलामी को तोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होता उसने तो मान लिया था कि गुलामी भाग्य में होगी तो हम गुलाम रहेंगे हमारे ग्रंथों में तो लिखा है कोई नरप हो हमें कहानी कोई हो राजा हमें क्या मतलब है हमारा यह काम नहीं है कि हम राजाओं के बाबत चिंता करें कि कौन राज्य करता है कौन हुकूमत करता है हमारा तो काम है हम रोधों के जिंदगी गुजार दें राम भजन करके किसी तरह आगे का इंतजाम कर लें कुछ हवन कीर्तन करके भगवान को खुश कर लें बात खत्म हो गई हमारा और तो कोई काम नहीं हम हमेशा गुलाम रह सकते हैं हमारी आत्मा गुलाम है स्वतंत्रता की कामना उनमें पैदा होती है जिन्हें यह ख्याल है कि हम कुछ कर सकते हैं जिन्हें ये ख्याल है कि हम कुछ कर नहीं सकते जो होगा वो झेल लेना पड़ेगा वो स्वभावता झेल लेंगे इसीलिए हम इतनी दरिद्रता झेल रहे हैं दुनिया में कोई कौम इतनी गरीबी झेलने को राजी नहीं हो सकती या तो मर जाएगी या गरीबी को तोड़ने के लिए कुछ करेगी लेकिन हम इतनी भयंकर गरीबी झेल रहे हैं चुपचाप झेल रहे हैं बड़े मजे से झेल रहे हैं बल्कि कहना चाहिए बड़े संतोष और शांति से झेल रहे हैं यह कैसे संभव हुआ क्या हमारे भीतर प्राण ही समाप्त हो गए हैं कोई चोट नहीं लगती कहीं नहीं गरीबी है तो हम सोचते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का कोई फल है भाग्य बिगड़ गया है इसलिए गरीबी झेल रहे हैं आगे भाग्य ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा लेकिन हम हम कुछ भी नहीं करेंगे हिंदुस्तान आजाद हुए 20 साल हो गए 20 सालों में सिवाय भीख मांगने के हमने दुनिया में और कुछ भी नहीं किया लेकिन एक लिहाज से ये भीख मांगना बड़ा परंपरागत है हिंदुस्तान में जो श्रेष्ठ जन रहे हैं वो हमेशा भीख ही मांगते रहे भिक्षा वृत्ति को श्रेष्ठतम वृत्ति कहा है हमारे शास्त्रों ने व्यवसाय वगैरह में तो पाप भी लगता है भिक्षावृत्ति में कोई पाप नहीं लगता और ठीक हमारे सब महापुरुष भीख मांगते हैं बुद्ध महावीर से लेकर विनोबा भावे तक सबका काम भीख मांगना है तो अगर हम सारे लोग भी उनके पीछे भीख ही मांगे तो हम कुछ बुरा तो नहीं करते महाजन जिस रास्ते पर जाते हैं उसी पर जाना तो सभी का कर्तव्य तो पूरा देश भिखारी हो गया सारी दुनिया में भीख हम मांग रहे हैं और हमारे नेता अगर बाहर से भीख मांग के लौट आते हैं तो उनकी गर्दन फूल जाती है उनकी रीढ़ अकड़ जाती वो कहते हैं कि हाँ हम ले आए सफलता मिल गई भीख मांगने में सफल हो जाने को भी जो कौम सफलता मानने लगे उस कौम का आगे क्या भविष्य हो सकता है मैंने सुना है कि उन्नीस में चीन में अकाल की हालतें थी हमारे यहां अकाल की हालत एक अर्थों में सौभाग्य है क्योंकि जैसे ही अकाल पढ़ता है हम दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ हो जाते अकाल भगवान बड़ी कृपा करके हम पर भेजता रहता है हमेशा उसकी कृपा रही है हमेशा भेद देता है और जब भी अकाल आता है तभी दुनिया में भीख मांगने में हमारी हिम्मत बढ़ जाती और दुनिया को भीख देने पर मजबूर होना पड़ता है ना दो तो तुम मेटीरियलिस्ट हो तुम भौतिकवादी हो इतना खा पी रहे हो और हम गरीबों को भीख नहीं देते हम अध्यात्मवादी हैं जगतगुरु हैं हमें भीख चाहिए तुम्हारा कर्तव्य सारी दुनिया का कि जगत को पालो और पोषो चीन में उन्नीस में अकाल की हालत थी इंग्लैंड के कुछ मित्रों ने एक जहाज पर बहुत सा सामान भोजन और कपड़े चीन भेजे चीन से वो जहाज सीधा का सीधा उल्टा वापस कर दिया गया और उस जहाज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया कि धन्यवाद लेकिन हम किसी भी हालत में भीख स्वीकार करने को राजी नहीं हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भिखारी होना नहीं ये कुछ समझ में आने वाली बात मालूम पड़ती लेकिन चीन के आदमी तो राक्षस हैं उनको पता ही क्या चीन के आदमी कोई आदमी है आदमी हम हैं हमने तो बड़े होशियारियों के काम किए हमारे मुल्क में जिसको भिक्षा दो वो आपको धन्यवाद नहीं देगा धन्यवाद आप उसका करना कि उसने आपकी भिक्षा स्वीकार कर ली पता है आपको पहले भिक्षा दो फिर पीछे दक्षिणा दो दक्षिणा है धन्यवाद कि आपने हमारी भिक्षा स्वीकार की बड़ी कृपा की तो पश्चिम से अमेरिका से रूस से अगर हम भिक्षा स्वीकार करते हैं वो लोग अभी ना समझे उन्हें ठीक संस्कृति का ज्ञान नहीं है पहले भिक्षा देनी चाहिए फिर दक्षिणा देनी चाहिए बाद में कि आपकी बड़ी कृपा कि ब्राह्मण देश तुमने हमारी भिक्षा स्वीकार कर ली अब दक्षिणा भी स्वीकार करो और हम उनको आशीर्वाद देके कि तुम इसी तरह फलो फूलो ताकि आगे भी भिक्षा दे सको 20 साल से हम सिवाय भीख मांगने के कुछ भी नहीं कर रहे और आगे भी हम इसी आशा में बैठे हुए हैं कि हम भीख आगे भी मिलती रहेगी भीख कब तक मिलेगी दुनिया में अब तक आदमी भिखारी थे राष्ट्र का राष्ट्र भिखारी हमारा पहली बार हुआ है ये अनहोनी घटना है पूरे इतिहास में और कभी समय बेसमय कुछ सहायता मिल जाए एक बात है लेकिन भिक्षा को वृत्ति बना लेना और उसी पर जिए चले जाना अभी मैं एक अमरीकी विचारक की किताब पढ़ता था किताब का नाम है उन्नीस और उसने लिखा है कि 1978 में भारत में एक महानतम अकाल के पड़ने की संभावना है ऐसा अकाल विश्व इतिहास में कभी भी नहीं पड़ा होगा अगर सारी दुनिया ने भीख नहीं दी तो उस अकाल में हिंदुस्तान में 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों तक के मरने की संभावना पैदा होगी दिल्ली में एक बड़े नेता से मैंने कहा उन्होंने कहा उन्नीस अभी बहुत दूर है उन्नीस नेता कहते हैं बहुत दूर है नेताओं को चुनाव के सिवाय और कोई चीज पास मालूम पड़ती ही नहीं और सब चीजें दूर उन्नीस दूर और मकान में आग लग जाए तब कुएं खोदने पड़ते 1978 से और ज्यादा क्या पास हो सकता है लेकिन नेता कहते हैं उन्नीस दूर है साधु सन्यासी कहते हैं कि बच्चे पैदा करो क्योंकि बच्चे भगवान भेजता है तुम बच्चे पैदा करो साधु सन्यासी समझाते हैं क्योंकि बच्चों पर रोक लगाना बड़ा पाप है जो आत्माएं जन्म लेना चाह रही उन्हें तुम रोक सकते हो भगवान जानता है और साधु सन्यासी समझाते हैं कि जो चौंस देता है वो चून भी देता है जो मुंह देगा वो रोटी भी देगा नेता कहते हैं उन्नीस दूर है सन्यासी कहते हैं बच्चे पैदा करते चलो उन्नीस जोर से छाती पे आ जाएगा आ ही रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जितनी आबादी पाकिस्तान में गई थी उस डेउड़ी आबादी हमने 20 साल में फिर पैदा कर ली वो जिन्ना बड़ी गलती में थे अब हजरत को पता चला होगा कि तुम भारत को कभी कम नहीं कर सकते 40 करोड़ की आबादी थी अब बावन करोड़ की आबादी भारत में हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिला 40 करोड़ थी अब अकेले हिंदुस्तान की बावन करोड़ अब मियां जिन्ना बहुत पछताते होंगे कि हमने बहुत गलती कर ली भारत को तुम कभी कम नहीं कर सकते हो ये कौम बड़ी अद्भुत है ये और कुछ पैदा नहीं करती सिर्फ बच्चे पैदा करती और बच्चे इतनी तादाद में पैदा करती है कि और कुछ पैदा करने की जरूरत भी नहीं रह जाती अरे जहां आदमी पैदा कर लेते क्या मशीनें बनाएंगे हम अध्यात्मवादी लोग हैं हम मशीने नहीं बनाते हम गेहूं पैदा नहीं करते ये सब भौतिक चीजें हैं हम तो आत्माएं पैदा करते हैं हम तो आदमी पैदा करते हैं अध्यात्मवादी लोग आत्मा ही पैदा करते हैं मशीनें गेहूं ये सब ये सब मटीरियलिस्ट ये सब भौतिकवादियों का काम है ये पश्चिम के नासमझ इस तरह के काम करते हैं हम बड़े समझदार हैं हम असली चीज पैदा करते हैं आदमी पैदा कर दिया और सब पैदा हो गया आदमी ही तो मेजरमेंट है वही तो सब चीज का मूल है उसको ही हम पैदा कर देते हैं आदमी सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में सबसे ऊंची चीज वही है हम सबसे ऊंची चीज पैदा करते हैं दूसरे लोग नीची चीजें पैदा करते हैं इसलिए हम बड़े प्रसन्न भी हैं लेकिन यह प्रसन्नता बहुत दिन नहीं चलेगी और यह प्रसन्नता बहुत झूठी है और खतरनाक है और महंगी पड़ रही और आज नहीं कल देश बड़े संकटों में गुजरता जाएगा रोज नए संकटों में पहुंचता चला जाएगा लेकिन अगर कोई इन संकटों के प्रति आगाह करे तो वह आदमी बहुत बुरा मालूम पड़ता है क्योंकि वह हमारी नींद तोड़ने की कोशिश करता है और नींद हमारी लंबी है और पुरानी है। और नींद हमारी बड़ी प्राचीन और सनातन है यह सनातन नींद को तोड़ना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है और जब तोड़ने की लोग कोशिश भी करते हैं तो बुनियादी चीजों को तोड़ने की कोशिश नहीं करते जिनके कारण नींद है वो सिर्फ आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि काम करो उत्पादन करो ये करो वो करो आराम हराम है फला ढिकाई सब वो कहते हैं लेकिन बुनियादी सूत्र जिनकी वजह से आदमी हमारा आलस काहिल और प्रमादी हो गया है बुनियादी कारण जिनके कारण हमारा आदमी श्रम करने में असमर्थ हो गया है बुनियादी सिद्धांत जिनके कारण हमने मनुष्य की आत्मा को जकड़ के गुलाम बना दिया है बुनियादी कारण जिनकी वजह से मनुष्य की वो चेतना चुनौती जीवन को जीतने और बदलने की छूट गई है टूट गई है उनको बदलने की हम कोई बात ही नहीं करते मैं ये तीन छोटे सूत्र आपसे कहना चाहता हूं अगर हिंदुस्तान के भाग्य को जगना है तो हिंदुस्तान को स्वर्ग आकाश में है यह भ्रांति मूल से उखाड़ के फेंक देनी चाहिए साथ ही ये भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग मिलता नहीं निर्मित करना होता है ये भी समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग कोई व्यक्तिगत कामना नहीं है सामूहिक अर्जन है कोई एक आदमी स्वर्ग निर्मित नहीं कर सकता स्वर्ग निर्मित एक सामूहिक उपाय एक कलेक्टिव इफर्ट है अगर यह पूरा मुल्क श्रम करे तो स्वर्ग बन सकता है और प्रमाण तो साफ है पूरा मुल्क श्रम कर रहा है एक अर्थों में और मुल्क नर्क बन गया है नर्क बनाना हो तो उसके लिए श्रम करना जरूरी नहीं होता उसके लिए आलस करना जरूरी होता वही श्रम है नरक बनाने के लिए नरक बनाना हो तो कुछ भी न करना पर्याप्त उपाय है वो रामबाण औषधि है कुछ भी मत करो नरक अपने आप बन जाएगा लेकिन स्वर्ग बनाना हो तो कुछ करना पड़ेगा सम्यक दिशा में सामूहिक प्रयास से कुछ निर्मित करना पड़ेगा पहली बात स्वर्ग आकाश से हटाकर पृथ्वी पर लाना है तो हम सक्रिय हो सकते हैं दूसरी बात यह जगत माया और सपना नहीं है जगत बहुत यथार्थ है और जब तक हम जगत के यथार्थ को उसकी रियलिटी को स्वीकार नहीं करते तब तक हम जगत के साथ श्रमरथ भी नहीं हो सकते हैं सपनों में कोई समरथ होता है सपनों के साथ कोई मेहनत करता है ड्रीम्स के साथ कोई उलझता है भारत में हम सपना समझ रहे हैं जीवन को इसलिए विज्ञान और साइंस का जन्म नहीं हो सका साइंस वहां पैदा होगी जहां बाहर का जगत एक रियलिटी है एक यथार्थ है क्योंकि यथार्थ से ही विज्ञान पैदा हो सकता है सपनों से विज्ञान पैदा नहीं हो सकते सपनों में सत्य कैसे खोजा जा सकता है सपनों में सत्य कभी नहीं खोजा जा सकता इसलिए जो देश बाहर के जगत को जीवन को प्रकृति को माया समझता हो वो देश कभी वैज्ञानिक नहीं हो सकता और जो देश वैज्ञानिक नहीं हो सकता वो अपने हाथ से अपनी मौत निकट बुला रहा है तो दूसरी बात ध्यान रखनी जरूरी है जीवन एक सत्य है और जीवन को असत्य कहने की कोई आवश्यकता नहीं है और कितना ही हम चिल्लाएं कि जीवन असत्य है जीवन असत्य नहीं हो जाता जीवन को असत्य कहने से सिर्फ हम पंगु, नपुंसक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है हम इंपोर्टेंट हो जाते हैं और भारत एक इम्पोर्टेंसी में एक नपुंसकता में हजारों साल से गुजर रहा है लेकिन जितने हम दीनहीन होते चले जाते हैं उतना ही हम जोर शोर से शोर मचाते हैं कि हम महान देश हैं धार्मिक देश है जगत गुरु हैं धर्म भूमि है फल हैं ढिका ये सब कमजोरी के लक्षण हैं कमजोर आदमी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उल्टी बातें दोहराना शुरू कर देता है भिखारी अक्सर सपना देखते मिलेंगे सम्राट होने का भिखारी अक्सर कहते मिलेंगे कि मेरा बाप मेरा बाप इंस्पेक्टर था वो भिखारी का जो मन है वो बाप दादों की तारीफ करके किसी तरह कंसोलेशन और सांत्वना पाना चाहता है जो कौम अपने बाप दादों की बहुत बात करने लगे समझ लेना कि उस कौम की जान निकल गई जिस कौम में जान होती है आने वाले बेटों की बात करती है और जो कौम की जान निकल जाती है वो मर गए बाप दादों की बात करती रूस के बच्चे आने वाले बेटों की बात कर रहे हैं रूस की पीढ़ी आने वाले बच्चों पर आंख लगाए हुए आशाएं उनकी बड़ी हैं चांद तारों पर बस्तियां बसाने के इरादे हैं और हम हम रामलीलाएं देखते हैं और याद करते हैं अपने बाप दादों की कि कभी कोई थे बड़े प्यारे थे राम लेकिन रामलीला ही देखते जाना बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है भविष्य आगे कुछ होने को है वो हमारा ख्याल भूल गया क्योंकि हम इतने कमजोर हैं कि हमें कोई आशा नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं अतीत अतीत हो चुका भविष्य होना है और जो कौम पीछे की तरफ ही देखती चली जाती और बाप दादों की याद किए चली जाती वो कौम भविष्य को निर्माण करने का हक खो देती है पात्रता खो देती जरूरत है इस बात की कि हम यह भूल जाएं कि हम बहुत बड़ी कौम हैं, बहुत बड़े देश हैं हम नहीं हैं हम हो सकते हैं लेकिन होने के लिए कुछ करना पड़ेगा सिर्फ नेताओं के भाषण से यह नहीं होगा जिस देश में बहुत भाषण होने लगे समझना चाहिए उस देश ने करने की क्षमता खो दी जो लोग कुछ नहीं कर पाते फिर एक ही बात रह जाती कि बातचीत करके मन को बहलाएं फिर एक ही रास्ता रह जाता है हम बातचीत कर लें और खुश हो लें जब कोई प्रशंसा करता है कि महान देश है तब हमारी छाती फूल जाती थोड़ी देर को और हम बड़े खुश होकर घर लौट जाते हैं कि बड़े महान देश में हम पैदा हुए तो हम भी बड़े महान लेकिन इस तरह की नासमझियों इस तरह के झूठे सांत्वनाओं से देश आगे नहीं बढ़ सकता तो दूसरी बात ध्यान रखनी जरूरी है कि बाहर का जो जगत है वो उतना ही सत्य है जितना भीतर का जगत अकेले भीतर के जगत के सत्य होने की जो बात करेंगे वो समाज धर्म तो पैदा कर लेगा लेकिन विज्ञान पैदा नहीं कर पाएगा धर्म शांति दे सकता है शक्ति नहीं शक्ति विज्ञान देता है विज्ञान शांति नहीं दे सकता लेकिन निशक्त आदमी की शांति का भी कोई अर्थ नहीं होता शांति के बाहर अगर शक्ति का साथ ना हो शांत आत्मा के पास अगर शक्तिशाली व्यक्तित्व ना हो तो यह शांत आत्मा भी बहुत जल्दी गुलाम बना ली जाएगी शांत आत्मा को जीने का हक नहीं मिल सकता नहीं। जीवन एक विराट संघर्ष है उसमें भीतर एक शांति चाहिए जो कभी कपती ना हो और बाहर एक शक्ति चाहिए जो जो पराजित ना होती हो बाहर कोई शक्ति नहीं बाहर माया है बाहर सपना है बाहर एक झूठ है उस झूठ में कैसे शक्ति पैदा की जा सकती है दूसरा सूत्र है बाहर के यथार्थ का अंगीकार चाहिए बाहर को यथार्थ देने की क्षमता चाहिए बाहर के यथार्थ की स्वीकृति चाहिए और तीसरी बात भाग्य नहीं भाग्य बिल्कुल नहीं है भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है वो जो हमें भाग्य जैसा मालूम पड़ता है वो हमारे सामूहिक पुरुषार्थ का फल है लेकिन एक एक व्यक्ति को वो भाग्य जैसा मालूम पड़ता है एक व्यक्ति बहुत छोटा है समूह बहुत बड़ा है जगत बहुत बड़ा है उस जगत में एक एक व्यक्ति की शक्ति बहुत छोटी है सारे जगत के उपक्रम के बीच वो अकेला आदमी कई बार हार जाता है नहीं सफल हो पाता सोचता है हार गया भाग्य विरोध में आ रहा है भाग्य विरोध में नहीं आ रहा विराट उपक्रम है जगत का उस विराट उपक्रम में आप अकेले नहीं है कि जो आप करना चाहें वही कर लें बहुत बार आप नहीं भी कर पाएंगे क्योंकि हजारों और क्रॉस करेंट्स हैं जो आपके मार्ग से गुजर रही हैं उन सबको ध्यान में रखकर कुछ करना पड़ेगा लेकिन अगर समूह तय करे तो भाग्य को बदलना बहुत आसान है समूह तय करे तब तो भाग्य को बदलना बहुत आसान है लेकिन समूह कैसे तय करेगा जब एक एक व्यक्ति यह मानता है कि भाग्य निर्धारित है तो फिर बहुत कठिन हो जाता है भारत के मन से भाग्य को बिल्कुल हटा देना है तब भारत का मन मुक्त होगा सक्रिय होगा कुछ काम करने में लगेगा और हम कुछ काम करेंगे तो हमें विश्वास आएगा कि काम से कुछ होता है जब हम काम नहीं करेंगे तो विश्वास आता ही चला जाएगा कि भाग्य से ही कुछ होता है हजारों साल से काम नहीं कर रहे हैं तो भाग्य की धारणा गहरी से गहरी और मजबूत होती चली गई एक विषिय सर्किल है एक दुष्ट चक्र है कुछ नहीं करते फिर कुछ होता है तो भाग्य मालूम पड़ता है फिर कुछ करते हैं छोटा बहुत थोड़ा बहुत बेमन से नहीं होता तो भाग्य मालूम होता है नहीं भाग्य इसलिए है कि हम पुरुषार्थी नहीं है हम पुरुषार्थी होंगे तो हम भाग्य को जला डालेंगे खत्म कर देंगे देश के मन में पुरुषार्थ की एक तीव्र आकांक्षा पैदा करनी जरूरी है और एक एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है हमारा पूरा समाज जिम्मेवार है इसलिए एक एक व्यक्ति को दोष देने से नहीं चलेगा और एक एक व्यक्ति को सुधार करने की बात से भी नहीं चलेगा समझना पड़ेगा हमारे सामाजिक चिंतन के मूल आधार गलत थे हमारे सोचने के मूल सूत्र भ्रांत थे, और उन मूल सूत्रों को बदले बिना कोई रास्ता नहीं अंतिम बात ये तीनों सूत्र जो हमने अब तक माने हैं पलायनवादी हैं, एस्केपिस्ट हैं ये बगाते हैं लड़ाते नहीं ये हमें दूर हटाते हैं संघर्ष में खड़ा नहीं करते यह हमसे कहते हैं भाग जाओ जंगल में ये हमें सन्यास सिखाते हैं संघर्ष नहीं और मैं उस सन्यासी को दो कौड़ी का कहता हूं जो संघर्ष में नहीं संघर्ष में ही सन्यास के असली फूल खिलते हैं हिंदुस्तान ने संघर्ष छोड़ दिया संघर्ष के फूल भी नहीं खिले और सन्यासी भी मुर्दा हो गए वहां सन्यास के फूल भी नहीं खिले सन्यास के फूल भी संघर्ष में खिलते हैं और संघर्ष में ही संन्यास की शिक्षा और दीक्षा भी होती जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो जीवन के घनेपन में वहीं उपलब्ध होता है भागकर कुछ भी उपलब्ध नहीं होता इस जगत में जो भी पाना है परमात्मा भी तो भागकर नहीं पाया जा सकता आत्मा भी तो भागकर नहीं पाई जा सकती जो भी पाना है उसे एक चुनौती एक चैलेंज एक संघर्ष एक विजय यात्रा बनाना जरूरी है लेकिन हम सब छोड़ने भागने वाले लोग हैं हम सब छोड़ते हैं और भाग जाते हैं वो दफ्तरों में जो लोग बैठे हैं वो सन्यासियों की संतान है वो जो देश में नेता बैठे हैं वो भी सन्यासियों की संतान है सारा देश सन्यासियों की संतान है कोई कुछ नहीं कर रहा सब अपने काम से भाग रहे हैं एक आदमी फाइल दूसरे आदमी पर छोड़ रहा है सन्यासी है वह आदमी दूसरा आदमी करेगा सन्यासी भी क्या करता रहा है सन्यासी कहता है कि मैं जंगल जाता हूं लेकिन भोजन सन्यासी को भी जरूरी होता है वो कोई दूसरा आदमी कमाता है दुकान पे बैठकर, वो पाप करता है दुकान पे बैठ के भोजन कमाता है सन्यासी भोजन करता है वो पुण्य करता है काम दूसरे पे छोड़ दिया है फल खुद ले रहा है लेकिन फल लेने में कोई पाप नहीं है काम में पाप है और अगर ये दृष्टि आगे भी चलती है और ये पलायनवादी रुख हमारा विकसित होता चला जाता है तो भारत अब दुनिया में रहने की क्षमता के योग नहीं रह गया हमने अपनी पात्रता खो दी हम अपने ही हाथ से मिट जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे इस पर सोचना मैंने जो कहा मेरी बातें मान लेनी जरूरी नहीं है हिंदुस्तान हर किसी की बात मान लेता है यही कठिनाई है मेरी कोई बात मान लेने की जरूरत नहीं मैंने जो कहा उस पर सोचना हो सकता है मेरी सारी बातें गलत हो ये भी हो सकता है मेरी बात में कोई चीज सच हो सोचना देखना और अगर सच दिखाई पड़े तो सच दिखाई पड़ने का एक ही अर्थ होता है कि उस सच पर जितना बन सके प्रयोग करना ताकि वो सच जीवंत इकाई बन जाए ताकि वो सच आसपास भी खबर पहुंचाने लगे उसकी सुगंध दूसरे लोगों तक भी पहुंचने लगे अगर 20 साल मुल्क तय कर ले और संकल्प कर ले तो एक बिल्कुल ही नए समाज का और नए देश का जन्म हो सकता है लेकिन नेता ये नहीं कर सकेंगे ये साधारण जन को करना पड़ेगा नेताओं की तरफ देखने से यह नहीं होगा नेता हमारे हमसे भी ज्यादा कमजोर हैं असल में कमजोर लोगों का नेता बनने के लिए कमजोर आदमी ही चाहिए नहीं तो कोई उनको नेता बनाएगा नहीं नेता अपने अनुयायियों के भी पीछे चलते हैं दिखाई पड़ते हैं कि आगे चल रहे हैं लेकिन हमेशा ध्यान रखते हैं कि अनुयायी कहां चलाना चाहता है वहीं चलते है। नहीं तो अनुयायी पीछा छोड़ देता है नेता भी अनुयायी के पीछे चलते हैं और और का नेता है मुल्क के पास मुल्क सब तरह से दीनहीन है उसके पास नेता भी नहीं एक स्कूल में मैं गया था वहां मुझे पता चला नेता बनने का सूत्र एक स्कूल में मैं गया वहां स्कूल के बच्चों ने मेरे मेरे स्वागत में परेड की उन बच्चों की कतारें क्रम से थीं, सबसे छोटे बच्चे आगे थे उनसे बड़े पीछे उनसे बड़े पीछे सबसे बड़े सबसे पीछे थे सब कतारें तो ठीक थीं, कोई दस कतारें थीं। एक कतार में एक सबसे बड़ा बच्चा आगे था मैंने पूछा कि इस बच्चे को आगे किया है क्या यह तुम्हारा नेता है सब बच्चों का एक छोटे बच्चे ने कहा नेता नहीं है इसको किसी के भी पीछे करो तो यह चूंटी लेता है तो इसको पीछे कर ही नहीं सकते इसको आगे रखना पड़ता है मगर वो अकड़ के चल रहा था मैंने कहा कि ये नेता बनने का सूत्र मुझे समझ में आ गया इस मुल्क में जिसको नेता बनना हो एक ही तरकीब है, पीछे मत चलो चुंटी लो बस लोग आपको आगे कर देंगे और आप आग दफा आगे हो गए झंडा लेके झंडा ऊंचा रहे हमारा फिर कोई नहीं पूछता कि आप क्या बेवकूफी कर रहे हो फिर कोई नहीं पूछता कि मुल्क को कहा लिए चले जा रहे हो फिर धीरे धीरे मुल्क भी भूल जाता है कि इस आदमी को किस लिए आगे किया था कि आदमी चूंटी लेता था लेकिन जो आगे होता है मुल्क उसके पीछे चलने लगता है अंधे अंधों का नेतृत्व कर रहे हो तो बहुत आशा नहीं बनती लेकिन आशा छोड़ी भी नहीं जाती है एक ही आशा है इस देश के पास नेताओं के पास नहीं इस देश के सामान्य जन की तरफ देखना होगा एक एक सामान्य जन को पुकारना होगा उसे कहना होगा कि वो बचा सकता है अगर वो थोड़ा श्रम में रथ हो जाए थोड़ा दान दे थोड़ा सहयोग करें मुल्क को निर्मित करने में तो ये देश निर्मित हो सकता है मेरी ये बातें इतनी प्रेम और शांति से सुनी उससे बहुत अनुग्रीत हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करें